युवकों के प्रति भारतीय जीवन में वेदांत का प्रभाव मैं इसको और भी स्पष्ट करके समझाना चाहता हूं कारण यह है कि आजकल कुछ लोग वेदांत दर्शन की अद्वैत व्याख्या को ही वेदांत शब्द के समानार्थक रूप में प्रयोग करते हैं हम सब जानते हैं कि उपनिषदों के आधार पर जिन समस्त विभिन्न दर्शनों की सृष्टि हुई है अद्वैतवाद उनमें से एक है अद्वैतवादियों के उपनिषदों के ऊपर जितना श्रद्धा भक्ति है विशिष्ट द्वैतवादियों की भी उतनी ही है और अद्वैतवादी अपने दर्शन को वेदांत की नींव पर प्रतिष्ठित कर, कर कर जितना अपनाते हैं विशिष्टाद्वैतवादी भी उतना ही द्वैतवादी और भारतीय अन्य समस्त संप्रदाय भी ऐसा ही करते हैं ऐसा होने पर भी साधारण मनुष्यों के मन में वेदांति और अद्वैतवादी समानार्थक हो गए हैं और शायद इसका कुछ कारण भी है हमारे हमारे प्रधान शास्त्र है। हमारे पास वेदों के सिद्धांतों की व्याख्या रूप से करने वाले और पुराण भी निश्चित रूप से वेदों के समान प्रामाणिक नहीं है यह शास्त्र का नियम है कि जहाँ श्रुति एवं पुराण और स्मृति में मतभेद हो वहाँ श्रुति के मत का ग्रहण और स्मृति के मत का परित्याग करना चाहिए इस समय हम देखते हैं कि अद्वैत दार्शनिक शंकराचार्य और उनके मतावलंबी आचार्यों की व्याख्या में अधिक परिमाण में उपनिषद प्रमाण स्वरूप उद्धृत हुए हैं केवल जहां ऐसे विषय की व्याख्या का प्रयोजन हुआ जिसको श्रुति में किसी रूप में पाने की आशा न हो ऐसे थोड़े से स्थानों में ही स्मृति वाक्य उद्धृत हुए हैं अन्य मतावलंबी स्मृति के ऊपर ही अधिकाधिक निर्भर रहते हैं, हैं हैं, का आश्रय कम ही लेते हैं। और जो जो हम की ओर ध्यान देते हैं, हमको विदित होता है कि अधिकाधिक्वैतवादियों स्मृति वाक्यों के अनुपात का परिमाण इतना अधिक है कि वेदांतियों से इस अनुपात की आशा नहीं की जाती ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी स्मृति पुराणादि प्रमाणों के ऊपर इतना अधिक निर्भर रहने का कारण अद्वैतवादी ही क्रमशः विशुद्ध वेदांति कहे जाने लगे